ये सब याद रखना मीमांसा में क्या स्वर्ग तो है तो हैं तो कैसा वो सुख से याद पे मिलता है वो तो? भी स्वर्ग अनुभूति होती, होती है नहीं, नहीं। यही नहीं देखिए सुख ही स्वर्ग है साबर भाष में बताया ठीक है अब कैसा सुख स्वर्ग है तो उसकी व्याख्या कर वट लिखते निरस्ते प्रीति निरस्ते सुख रूप स्वर्ग स्वर्ग क्या है निरस्ते सुख. तो निरस्ते सुख तो यहाँ का है नहीं तो, तो फिर हाँ तो यही तो से कहा जाता है कि आपके आचार्यों ने जो है निरस्ते सुख को स्वर्ग कहा है वो तो किसी वो तो वो वो तो लेखों में भी नहीं मिलेगा नहीं है ये बल्कि भगवत राम ने बताया मतलब निरस्त सुख को यदि आप क्या कहेंगे स्वर्ग स्वर्ग निरस्त सुख को स्वर्ग कहेंगे तो वो तो, तो भगवत धाम में ही मिलेगा भगवत धाम में, में क्या मिलता है क्या मिलता है मोक्ष निरस्त सुख रूप है मीमांसक मत में तो कोई भगवत धाम की चर्चा नहीं है लेकिन तो निरस्त तो कोई लोक नहीं है उनका हाँ एक बात सुन लेना देखना की साब, साबर भाषा में जो स्वर्गीय शब्द आया है ना वो लोक को लेकर के नहीं आया है सुख को लेकर ही आया है तो सुख को लेकर आया है पर वो यहाँ भी मिल सकता है वो बाद में मरने के बाद भी मिल सकता है, है। मतलब समझना कि मीमांसकों के पूर्वाचार जो पूर्व मीमां साबर क्या साबर स्वामी हैं जो साबर भाषकार है उनके अनुसार सुख क्या है निरस्य सुखरूप है लोक विशेष अर्थ नहीं किया उन्होंने फिर बाद में वो फिर लोक विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हुआ हाँ लोक विशेष अर्थ में रूढ़ी हुआ बाद में जो मतलब क्या पौराणिकों के प्रभाव से पौराणिकों के प्रभाव से स्वर्गकार से लोक विशेष किया जाने लगा जबकि पुराणों में तो लोक विशेष अर्थ में प्रसिद्ध है पर मीमांसा शास्त्र में निरस्त सुख में प्रसिद्ध है ऐसा तो फिर ये मीमांसकों से कहा जाएगा की आपके आचार्य तो निरस्ते सुख को मोक्ष कहते हैं और निरस्त सुख तो ना यहाँ हो सकता है ना ही देवलोक में हो सकता है मोक्ष को छोड़कर हो ही नहीं सकता है अब मी मान सक सुख रूप मोक्ष की प्राप्ति किससे मानते हैं कर्मों से किससे मानते हैं और कर्मों से वो मिल सकता है क्या कर्मों से तो विनाशी फल ही प्राप्त होते हैं अविनाशी फल कभी प्राप्त नहीं हो सकते हैं है ना तो निरस्त सुख रूप मोक्ष वो तो ब्रह्म विद्या से मिलेगा ब्रम विद्या का मतलब है हाँ, अविनाशी सुख की पर्याय नहीं होगा निरस्त सुख और अविनाशी सुख तब जो पर्याय नहीं है सुख अविनाशी होगा बातें समझ में? सुख क्या होगा? मतलब होता है अविनाशी सुख जिस सुख का कभी विनाश ना हो निरस्त सुख मिल जाएगा तो वो वो अविनाशी हो जाएगा बोलो मीमांस नहीं ध्यान देना अभी क्या अध्ययन की प्रक्रिया आजकल की जो है सब स्वतंत्र रूप से शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है ना मीमांसा शास्त्र अलग है वेदांत शास्त्र अलग है जब ये है तो कुमारिल भट्ट के अनुसार क्या है कि ये जो उपनिषद है ना इसको ऊसर भूमि तक कुमारिल ने एक जगह कह दिया है ऊसर भूमि समझते हो बेकार की आ, कोई कुछ बेकार उन्होंने कह दिया है अब तो फिर भी ये वेदों का ही एक भाग उपनिषद है उसमें आत्मा की चर्चा आती है आत्मा के उल्ले का उल्लेख आता है तो कर्म करने के लिए देश भिन्न आत्मा का ज्ञान चाहिए इतना ही जरूरत है ऐसा मीमांसकों का मानना है तो वो सब ये मोक्ष का कोई चिंतन उनके यहाँ है ही नहीं मानते मानती है नहीं वेदों को मानती है पर उनका आग्रह पूर्व भाग में है उनका आग्रह किसमें है? पूर्व पूर भाग में है कि पूर्व भाग में जो कहा गया है वही ठीक है हाँ। उत्तर भाग में जो कहा गया है वो ऐसा ही मतलब आत्मा आत्म की प्रशंसा के लिए है और कुछ सही सही कुछ नहीं ऐसा बोल बोलने पूर्व मीमांसा और शांकर मत में आदर किसमें माना गया है उत्तर भाग में पूर्व भाग में अनादर करते हैं और वैष्णव मत में क्या है की दोनों पूर्वोत्तर मीमांसाओं को एक शास्त्र मानते हैं दोनों का आदर करते हैं विशेषता वैश्वत तो और तीन सभी में क्या है कि दोनों को एक माना गया है क्योंकि भगवान कृष्ण क्या कहते हैं वेद से सर्वई हाँ इस संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं वेद हूँ केवल उपनिषद के द्वारा वैद्य नहीं कहा संपूर्ण वेदों के द्वारा वैद्य कहा तो संपूर्ण वेदों के प्रतिपाद्य परमात्मा ही है और कठोपनिषद में आएगा वेदांश या सर्वाणी यद वदंती ये सम्पूर्ण वेद जिसका प्रतिपादन करते हैं अब इतना अवश्य है कि जो पूर्व भाद वेदों का है उसमें सिर्फ जब परमात्मा का प्रतिपादन करते हैं तो कर्मों की चर्चा क्यों आई क्यों वे परमात्मा की आराधना रूप कर्मों का प्रतिपादन करते हैं कर्मों की आराधना रूप कर्मों का प्रतिपादन करते हैं तो पूर्व आग में प्रतिपादित कर्मों के द्वारा प्रधान आराध्य तो भगवान ही है प्रधान आराध्य क्या है भगवान। और देवता तो उनके शरीर है देवता उनके ऐसे देखना की कि अभी किसी की कि आपसे किसी को शरीर में आप किसी को चंदन लगाइए माला पहनाइए आरती उतारिये किसी महापुरुष की तो शरीर की पूजा करने से प्रसन्न कौन हो जाएगा शरीर आत्मा प्रसन्न हो जाएगी वैसे देवताओं के भी अंतरात्मा परमात्मा है तो देवताओं की आराधना करने से कौन प्रसन्न होते हैं परमात्मा इतना अंतर अवश्य है कि जो वेदांत वेतता है वे सभी की अंतरात्मा परमात्मा को जानकर इन कर्मों के द्वारा इंदिरादी देवताओं के अंतरात्मा परमात्मा का करते हैं और सामान्य जन केवल देवताओं का ही यजन करते हैं सामान्य जन केवल और वेदांत वेदता परमात्मा तक का आयोजन करते हैं इतना जरूर है तो कर्म मतलब ये कर्म परमात्मा की आराधना कर्मों का कौन करता है पूर्व भाग प्रधानता से और उत्तर भाग ब्रह्म का प्रधानपादन करता है तो उत्तर भाग आराध्य प्रतिपादन करता है पूर्व भाग केवल कर्मों का प्रतिपादन करता हो ऐसी बात नहीं है पूर्व भाग में भी अनेकों मंत्र साक्षात परमात्मा के प्रतिपादक विद्यमान है साक्षात परमात्मा के प्रतिपादक अनेक मंत्र विद्यमान है ये जरूर है कि बहुलता से वो कर्म का प्रतिपादन करेगा लेकिन आराधना रूप तो कर्मों का प्रतिपादन करता है इसलिए यहाँ तो पूर्वोत्तर मीमांसाओं को एक शास्त्री माना जाता है यहाँ उपेक्षा नहीं उपेक्षा नहीं है जो विशिष्टाद्वैत के प्रख्यात आचार्य वेदांधे सिख स्वामी है तो इन्होंने लिखी मीमांसा पर इनके दो पुस्तक है शेष्वर मीमांसा और पादुका शेष्वर मीमांसा और मीमांसा पादुका ये दो ग्रंथ वेदांधिक स्वामी के है तो ये विशिष्टा वैश्विक दृष्टि तो ये है कि संपूर्ण वेदों का एक अर्थ मानते हैं ये नहीं है कि एक भाग को आदर करना जब संपूर्ण वेद प्रमाण है तो एक भाग में आदर करना दूसरे में अनादर करने वाले वैदिक कहे जा सकते हैं क्या नहीं कहे जा सकते हैं इस बात को ध्यान रखना सब वेद माना जाता है बल्कि कहते हैं यावंती नामानी नहीं वेद यावंती अक्षराणी हरि नामानी ऐसा भी वैष्णो कहते हैं वेद में जितने अक्षर हैं सब हरि के नाम हैं ऐसा भी कहते हैं चलिए तो मतलब निरस्ते सुख मोक्ष है ऐसा तो मीमांसा कहते हैं लेकिन वे उसकी प्राप्ति किससे मानते हैं कर्मों से तो कर्मों से तो उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है यही है और निरस्ते सुख क्या है मोक्ष ये तो उत्तर मीमांसा से पता चलेगा आपको ऐसा तो अपना ये सब ये जो तो मीमांसा के शब्द है ना सावर भाष तुप टीका जमीनी जैमिन न्यायला भट्ट का है तो कुमारील भट्ट ने जो साबर वास्तु की व्याख्या की है, है? उसके तीन तीन मतलब प्रथम अध्याय के प्रथम पाद की जो व्याख्या है उसको श्लोक कहते हैं तो आरंभ की व्याख्या को क्या कहते हैं श्लोक वार्तिक बाद की व्याख्या को तुप टीका और उसके बाद की व्याख्या को तंत्र वार्तिकीन नाम है ना कुछ अध्याय की उन्होंने तंत्र वार्तिक कुछ की व्याख्या तंत्रवातिक नाम से कुछ की टुप्टी का नाम से कुछ की तंत्रवार्ती नाम से व्याख्या की है तंत्रवार्तिक है तो वहाँ वार्तिक की शैली में लिखेंगे छंदो बंद करते हैं ऐसा पढ़ है एक ही आचार्य की व्याख्या है तो ये तो पढ़ बहुत लोग पढ़ते हैं कुमारिल भट्ट का जो व्याख्यान है ना श्लोक बहुत लोग पढ़ते हैं उसको अच्छा है मीमांसा का तो वो तर्कपात तो पढ़ना ही चाहिए सबको प्रथम अध्याय प्रथम पार्ट तो था तो धर्म जी क्या था कुमारी कैसा कैसा मीमांस स्वामी कुमारील भट्ट पार्थार्थी मिश्र और ये सब विद्वान कैसा कैसा व्याख्यान करते हैं सोमेश्वर भट्ट तो उसी में सब देखना चाहिए कैसा कैसा करते हैं सब कुछ वैसर्जित करने वालों को तो मीमांसा भी बनना चाहिए काम बनता है चलिए तो अब अपने कहा तक बाईस पेज पर ऊपर का अनुच्छेद हो गया था यही से चलना है ना ठीक है याज्ञिक विद्वान समझते हैं यज्ञ मदीते वे तिव याज्ञिक ऐसी विपत्ति है बर्री और आज शब्द का प्रयोग याज्ञिक विद्वान किस सर्च में करते हैं संस्कृत संस्कार युक्त संस्कार युक्त और भित में लेकिन वे ठीक है संस्कृत की संस्कृत हित में प्रयोग करते हैं असंस्कृत तीर्ण और असंस्कृत में प्रयोग करते हैं फिर भी वे शब्द उनके वाचक हैं कि नहीं है ऐसा पूर्व मीमांसा में ही वो त्रिणत्व जाति के बोधक माने गए और घृतत्व जाति के बोधक माने गए है ना तो त्रृणत्व तो जाति तो दोनों में है चाहे वो संस्कार युक्त तो हो या संस्कार से रहित हो गृत संस्कार से युक्त हो अथवा तो संस्कार से रहित हो उनमे तो रहेगी कौन सी जाति घृतत्व बात है, तो है सोच में कही आज तो कही ना तो जाति के बोधक है इसलिए संस्कार युक्त संस्कार रहित दोनों के बोधक है इसी प्रकार स्वर्ग शब्द मोक्ष का भी लगाया है ना मतलब देवलोक का और मोक्ष का दोनों का बोधक है प्रसंगानुसार जानना पड़ेगा यहाँ किसका बोधक है ते तुम भुक्त स्वर्ग लोकम विशाल छीणे पूर्ण लोकमर्थलोकम छी, आए ना छीणे इसलिए वहाँ देवलोक होगा वहाँ भगवत धाम अर्थ नहीं होगा ऐसा बताते हैं चलिए आगे का फेरा ये कुछ विद्वान स्वर्ग शब्द की देवलोक में रूढ़ी करते हैं जैसे कि पंकज शब्द है ना पंख से उत्पन्न होता है कमल और पंख से और भी कुछ घासें भी उत्पन्न हो जाती हैं कीट भी उत्पन्न हो जाते हैं पर पंकज शब्द की रूढ़ी किसमें है कमल में उसी प्रकार पौराणिक विद्वान स्वर्ग शब्द की रूढ़ी किसमें मानते देवलोक में किसमें मानते हैं तो जब रूढ़ी देवलोक में मानेंगे तब तो वही अर्थ हो पाएगा रूढ़िवृत्ति से और ये लगाइए स्वर्ग शब्द की देवलोक में रूढ़ी पौराणिक स्वीकार करते हैं ना सिद्धांती कहता है कि की स्वर्ग शब्द की देवलोक में रूढ़ी स्वीकार करना उचित नहीं है क्यों क्योंकि स्वर्ग शब्द का उससे भिन्न अर्थ भी देखा जाता है किससे भिन्न देवलोक से भिन्न अर्थ भी देखा जाता है के नोपनिषद का है ब्रह्मोपासक पाप रहित होकर सर्वश्रेष्ठ अविनाशी भगवत धाम में स्थित होता है मंत्र पर ध्यान देंगे अनंत स्वर्ग लोक जय प्रतिष्ठती प्रसंगानुसार इतना जोड़ना कि ब्रह्मोपासक पाप रहित होकर अभी जय का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ जयान से बना हाँ तो है ना जय वो हाँ तो जय का क्या अर्थ है सर्वश्रेष्ठ है और अनंत का क्या अर्थ है अविनाशी नहीं ये सर्वश्रेष्ठ अविनाशी स्वर्गलोक में स्थित होता है प्रतिष्ठित इस्थि स्थितोपति ब्रह्मोपास्तक पाप रहित होकर जय सर्वश्रेष्ठ अनंत अविनाशी स्वर्गलोक में स्थित होता है तो स्वर्गीय के यहाँ पर दो विशेषण है स्वर्गीय के जे और अनंते। जे का क्या अर्थ है सर्वश्रेष्ठ तो ये सर्वश्रेष्ठ है देव नहीं। और फिर अनंत अनंत का अर्थ होता है अविनाशी ना विद्यते, नंताविनाशा यश्य सा अनंता है ना तो अब ध्यान देना देव देवलोक अविनाशी है क्या नहीं है। तो इन दो विशेषणों के कारण यहाँ पर स्वर्गलोक शब्द किसका वाचक होगा भगवत धाम का वाचक होगा ठीक है तो जब स्वर्ग शब्द का देवलोक से भिन्नर से देखा जाता है तो देवलोक में रूढ़ी स्वीकार करना चाहिए नहीं नहीं करना चाहिए ठीक है आ, ऐसा मतलब हुआ और देखना एक ऐसा उपद का है ब्रह्मवेदता अपराकृत भगवत धाम में ब्रह्म के सभी कल्याण गुणों का अनुभव करके अनुभव करते करके मुक्त हो जाता है अच्छा अब यहाँ पर अमुस्मिन स्वर्गीय लोके सर्वान कामान आप मृत समे ब्रह्मवेन स्वर्गीय क्या अर्थ होगा इस होगा की उस अर्थ होगा अच्छा ब्रह्मवेत्ता इस स्वर्गलोक में सर्वान कामान आप ये प्रसंगानुसार काम करते है कल्याण गुण प्रसंगानुसार कल्याण गुण किसके ब्रह्म के कि ब्रह्म के सभी काम द्वितीय थे ना ब्रह्म के सभी कल्याण गुणों का अनुभव करके आफ् का करके ब्रह्म के सभी कल्याण गुणों का अनुभव करके या अनुभव करते हुए अमृता मुक्त होता है मुक्त होता है अब ध्यान देना कि मुक्त कैसे होता है ब्रह्म के सभी कल्याण गुणों का अनुभव करके क्या हो जाता है मुक्त तो अब ये बताइए देवलोक में मुक्त होता है क्या और देवलोक में भगवान और भगवान के गुणों का अनुभव भी नहीं होता है ध्यान निर्विशेष तो ब्रह्म है? है। नहीं है। है? नहीं। ही है। तो बंध्यापुत्रवत है वो श्रुति प्रतिपाद्य नहीं हो सकता है निर्विशेष का अनुरूपण करती ही नहीं है जहाँ जहाँ ब्रह्म का अनुरूपण है कैसे सविशेष का तो अब भी देखना सुन का मान सह ब्रह्मणा विपष्टि तैत है सर्वान कामान सहकर्थ ब्रह्मवेत्ता सर्वान कामान असुल सभी कल्याण ब्रह्म के सर्वान कामान सह ब्रह्मणा ब्रह्मणा है ना विपष्टिता विपष्टिता करते सर्वज्ञ ब्रह्मणा कि ब्रह्मवेत्ता सर्वज्ञ ब्रह्म के साथ उसके सभी कल्याण गुणों का अनुभव करता है तो जैसे ब्रह्म का अनुभव करता है वैसे उनके गुणों का भी कौन अनुभव करता है ब्रह्मवेदता हाँ तो गुण है ब्रह्मवेद है ना तो यहाँ पर गुणों में भी आदर शूक्ति कहती है तो ये देखना तो यहाँ क्या होगा कि सिर्फ भगवत धाम में ही भगवान के गुणों का अनुभव होगा यहाँ तो वैसा अनुभव नहीं होगा अनुभव तो यहाँ भी देखो होता है हुँ. लेकिन यहाँ भी क्या है कि ये प्रकृति के साथ संसर्ग है ना इसलिए यहाँ वैसा अनुभव नहीं हो सकता जैसा भगवत धाम में होता है ये को शरीर के साथ संसर्ग है ये है वो है तो बाधा बीच भी आती है अब इतना देखना की यहाँ पर होने वाला भगवत अनुभव प्रातःकालीन सूर्य के समान है और भगवत धाम में होने वाला भगवदन वो अनुभव कालिक सूर्य के समान है इतने समझ लेना आपका है ना, ना? यहाँ प्रकृति की गुणात्मिक साफ लगी है तो ऐसा बाधा भी इस तो बीच में आती है ऐसा तो ये ध्यान देना ये जो देवलोक में, में मुक्त हो सकता है और कल्याण गुणों का अनुभव हो सकता है भगवान के इसलिए यहाँ भी स्वर्ग लोक शब्द इसका वाचक है भगवत धाम का वाचक है कुंठा रही थे जहाँ पर कोई कुंठा ना हो खेड ना हो उस लोग को क्या कहते हैं वैकुंठ कहते हैं वही वो लोग है वही साकेत है वही वैकुंठ है तब तो ये अच्छा आगे ध्यान देना ब्रह्म ज्ञानी इस शरीर से मुक्त होकर अर्चिरादी मार्ग से जाकर सबसे ऊपर ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं धीरा ब्रह्म धीर ब्रह्म धीर ब्रह्म ज्ञानी विमुक्ता है की मुक्त होकर किस मुक्त होकर शरीर से मुक्त होकर या ऐसा कर लेना स्वर्गलोकम इता ऊर्ध् विमुक्ता है इतना विमुक्ता करते क्या करेंगे शरीरात धीरा ब्रह्म विदा धीर ब्रह्म ज्ञानी इता विमुक्ता करते है इस शरीर से मुक्त होकर और तीन करते है अर्चिरादी मार्ग से जाकर अध्यार कर लेना दो मार्ग है ना अर्चिराधि मार्ग और धूम मार्ग अर्चिरादी मार्ग को और क्या कहा गया है धूम मार्ग नहीं धूम मार्ग तो उसके विपरीत है अर्चिराधी मार्ग को उत्तरायण कहते है धूम मार्ग को दक्षिणायण कहते हैं अर्चिरादी मार्ग को देवयान देव, देव पथ ये सब कहा अग्नि ज्योति यहाँ शुक्ला शातरायण त्र ती ब्रम ब्रह्म विदो जना तो, तो, तो अग्नि ज्योति जो आ जाए ना गीता में ये अर्चिरादि मार्ग है और धूमो रात्रि तथा कृष्णा ये क्या है आपका धूम मार्ग है और प्रसंगानुसार आपको पूरा मिलेगा है न पूरा मिलेगा अर्चिरादि मार्ग जिसको कहते है ना उत्तरायण और दक्षिणायन अगली मार्ग है अब देखिए ये दो मार्ग हैं ये देखो जी यहाँ परिता भी मुक्ता करते है इस शरीर से मुक्त होकर पेन करते अर्चिरादी मार्ग से जाकर उर्ध्वम करते सबसे ऊपर सबसे ऊपर स्वर्गलोकम यंती स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं या प्राप्त है ना जाना प्राप्त करना दोनों ही अर्थ है प्राप्त करते हैं अब गति प्राप्त दोनों हैं गति दोनों अर्थ थे ना ठीक या गति हो ठीक है तो प्राप्त करते हैं या जाते हैं दोनों होगा अब ध्यान देना कि इस देश से मुक्त होकर देह से मुक्त होकर अब देवलोक में जब जाएगा तो देह से पूर्णता मुक्ति होगी एक देह छूटेगी दूसरी देह मिलेगी कहा देवलोक में जाएगा तो ये शरीर तो नहीं रहेगा सूक्ष्म देह तो चला जाएगा ना uh. तो देहों से, व.. दे से, दे से बिल्कुल मुक्ति तो नहीं होती है पर सूक्ष्म हाँ ये सूक्ष्म देह जाएगा और नया देह मिल जाएगा देह से बिल्कुल मुक्ति नहीं होती है देह से बिल्कुल मुक्ति लेकिन है की यहाँ प्राकृत देह है नया देह कैसा है इस देह से मतलब प्राकृत देह से मुक्त होकर भगवत धाम में जो देह होती है वो प्राकृत नहीं होती है वो अपराकृत होती है प्राकृत ही है ये है कि यहाँ की अपेक्षा स्वर्ग का जो देह है ना देवताओं की देह जो है यहाँ की देह की अपेक्षा दे तो उत्तम है यहाँ मनुष्य शरीर में स्वेद होता है दुर्गंध होती है देव शरीर में स्वेद और दुर्गंध नहीं होती है यहाँ के वस्त्र मलिन होते है देवलोक के वस्त्र मलिन नहीं होते हैं यहाँ के पुष्प मुरझा जाते वहाँ से नहीं मुरझाते ऐसा भेद होने पर भी प्राकृतिक है, है ना प्राकृतिक में भी श्रेणी है ना हाँ पर पर भगवत धाम में क्या है सब अपराकृत ही है वहाँ का देह भी अपराकृत ही है।, नहीं। तो तो नहीं चारी चारी है, है अब देखना तो ईसा मतलब प्राकृत देकर क्या कहेंगे ईसा भी मुक्ता प्राकृत दे से मुक्त होकर तो देश से पूर्णता मुक्त होगा कहाँ पूर्णता मुक्त होकर कहाँ जाएगा स्वर्गमुख जाएगा क्या भगवत धाम जायेगा और फिर उर्धम का है ऊर्ध् मतलब ऊपर सबसे ऊपर तो देवलोक नहीं है ना होता है सत्यलोक से भी ऊपर भगवत सत्य लोग से भी ऊपर भगवत धाम है।, तो है अच्छा को, है? तो भगवत धाम अपराकृत है सत्यलोक तो प्रकृति मंडल में प्राकृत ऐसा है, है।, है। सत्यलोक ब्रह्मा के धाम हाँ हाँ तो वहाँ पे जो आप उस दिन बताए थे सत्यलोक में हमने भी ये बताया था उस दिन की जहाँ जब जो ये जो आता है ना रावण कुंभकर्ण ये भगवान के क्या थे द्वारपाल थे जय विजय वैकुंठ में तो फिर यहाँ पर वापस आए साफ हो गया तो ये प्राकृत वैकुंठ में थे अपराखित वैकुंठ में नहीं थे प्राकृत वैकुंठ सत्यलोक है प्राकृत वैकुंठ क्या है यदि कहें कि वहाँ ब्रह्मा जी विद्यमान है तो ब्रह्मा जी विद्यमान होने पर भी भगवान भी विद्यमान है यहाँ देखो देवालय में भगवान रहते कि नहीं रहते तो वहाँ भी भगवान है विद्यमान है ब्रह्मा जी आराध्य नारायण वहाँ भी विद्यमान है भगवान सतलोक में परमात्मा है तो जो साफ हुआ है यह घटना प्राकृत वैकुंठ की है मतलब सतलोक प्राकृत वैकुंठ है ये मैंने कहा था आपको अच्छा तो सबसे देवलोक नहीं है तो यहाँ पर जो ईतामुक्ता प्राकृत देश से विमुक्त होकर और ऊर्ध् सबसे ऊपर तो सबसे ऊपर कौन है भगवत लोक ही है इसलिए यहाँ पर स्वर्ग शब्द का अर्थ देवलोक नहीं होगा बल्कि क्या होगा मोक्ष होगा अर्थ होगा तो यहाँ पर स्वर्ग लोकम मतलब मोक्ष को प्राप्त करते हैं ऐसा कह सकते हैं भगवत नाम जाकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं हो जाएगा चलिए जहाँ जैसा हो ले लेना कहीं मोक्ष अर्थ कहीं मोक्ष स्थान अर्थ है अतः देखिए जो अव्यक्त शब्द है ना तो सांख्य मत में अव्यक्त शब्द का अर्थ क्या होता है प्रकृति प्रकृति मतलब जो अचेतन है त्मिका है सतुर स्तम जो त्रिगुणात्मिका है अचेतन है और संसार का कारण है वो अव्यक्त शब्द का अर्थ है तो हाँ हाँ सांख्य मत में त्रिगुण ही प्रकृति का स्वरूप है तो ध्यान देना त्रिगुणा जो कर्मदारे कर लेना त्रिगुण आत्मा का सांख्य मत है ना चलिए तो सांख्य मत में प्रकृति कैसी है त्रिगुणात्मिका है तो वहाँ कर्मदारे कर लो है ना त्रिगुण मतलब त्रिगुणा एवं त्रिगुणात्मिका त्रिगुणा एवं ऐसा सांख मत में कर लीजिए आप तो देखना सांख मत में प्रकृति ही जगत का कारण है जगत का, का कारण हो है प्रकृति से ही जगत की उत्पत्ति होती है अब तो सांख तो मत में अव्यक्त शब्द की रूढ़ी प्रकृति में है अव्यक्त शब्द की रूढ़ि किसमें है प्रकृति में है और वो जो सांख्य सम्मत जो प्रकृति है ना सांख्य सम्मत जो प्रकृति है वो कैसी कल्पित है कैसे है कल्पित है क्यों कल्पित कही मतलब एक तो शास्त्र सिद्ध अर्थ होता है और जो शास्त्र सिद्ध अर्थ ना हो उसे क्या कहेंगे कल्पित अर्थ शास्त्र प्रमाण से सिद्ध अर्थ और जो शास्त्र प्रमाण से सिद्ध अर्थ नहीं होगा उसे क्या कहेंगे कल्पना सिद्ध अर्थ कल्पित अर्थ होगा तो शास्त्र सिद्ध प्रकृति क्या है प्रकृति मूल प्रधान प्रकृति का एक नाम प्रधान है शास्त्र सिद्ध जो प्रधान है वो ब्रह्मात्मक है वो कैसा है ब्रह्मात्मक ब्रह्मात्मक समझते हैं ब्रह्म आत्मा नियंता यश भोगी है ब्रह्म आत्मा नियंत्रता यश सा ब्रह्मात्मक का तो शास्त्र शास्त्र सिद्ध जो प्रकृति है या प्रधान है वो कैसा है ब्रह्मात्मक है और ये जो आजकल जो कपिल का शास्त्र जो प्रचलन में है जो सांख्यकारिका पढ़ाई जाती है इसमें ब्रह्म की कोई चर्चा नहीं, नहीं है यहाँ पर वो प्रकृति कैसी मानी गई स्वतंत्र सांख्य सिद्धांत में कैसी प्रकृति जगत का कारण है स्वतंत्र प्रकृति, प्रकृति।, प्रकृति तो स्वतंत्र प्रकृति शास्त्र सिद्धि नहीं है वो कैसी है कल्पित है तो अब ये देखिएगा की जिस प्रकार अव्यक्त शब्द की कल्पित प्रधान अर्थ में रूढ़ी साख विद्वान करते हैं लेकिन वह वैदिकों के द्वारा त्याच्य है वैसे ही देवलोक शब्द की रूढ़ी जो की जाती है स्वर्ग, स्वर्ग में, देवलोक में नहीं स्वर्गलोक शब्द की रूढ़ी जो देवलोक में है वो भी त्याच्य है पंक्ति लगाइए इत्यादि सृतियों में स्वर्ग शब्द का मोक्ष अर्थ में प्रयोग हुआ है अतः जिस प्रकार अव्य शब्द की कल्पित प्रधान अर्थ में सांख सम्मी विद्वानों के द्वारा अनादरणीय है अव्यक्त शब्द की रूढ़ी किस में प्रकृति में प्रकृति कैसी है कल्पित है और रूढ़ी कौन कर मानता है आ, सांग सम्मत रूढ़ी है ना संख्याचार्यो को मान्य वो वैदिक विद्वानों के द्वारा अनादरणीय है उसी प्रकार देवलोक अर्थ में स्वर्ग शब्द की पौराणिक जन सम्मत रूढ़ी अनादरणीय है स्वर्ग ध्यान देना देवलोक अर्थ में स्वर्ग शब्द की रूढ़ी कौन मानता है पौराणिक तो मानते हैं? है ना। ना। आ, वो भी अनादरणीय है इसलिए सा मृत्यु पासान पुरता वो मोदते स्वर्ग लोके हम्म, जीवन काल में अपने सामने व जीवन काल में मृत्यु पासान प्रणोद्य मृत्यु के बंधन को नष्ट करके मृत्यु का बंधन क्या है मृत्यु का पास क्या है रागद्वेष यही पास इसी से मृत्यु पकड़ता है वह राग द्वेश मृत्यु के पासों का नष्ट करके शोक का अतिक्रमण करके स्वर्ग लोक में आनंदित होता है तो यहाँ बताते हैं इस मंत्र में शंकराचार्य ने क्या अर्थ किया बताते हैं इस मंत्र में शंकराचार्य ने स्वर्ग लोक शब्द का प्रसिद्ध देव लोक से अतिरिक्त बैराज अर्थ किया है बैराज मतलब हिरण का लोक स्वर्ग से ऊपर का लोक हाँ स्वर्ग से ऊपर का लोक शंकराचार्य ने स्वर्ग लोक शब्द का प्रसिद्ध देवलोक से अतिरिक्त बैराज अर्थ किया है अब देखना है यहाँ पर बता रहा हूँ तो इसको कौन स्थान स्थान देव देव लोक लोक लोक से से ऊपर ऊपर का लगाइए तो अब में देखेंगे स्वर्ग कौन कर्म ज्ञान के समुच्चय से साध लोक के वाचक कर्म ज्ञान के समुच्चय से साध जो लोक होगा वो देव लोक होगा कौन होगा मतलब कर्म ज्ञान के साथ साथ अनुष्ठान करने से कर्म और ज्ञान के समुच्चय से साथ मतलब कर्म और ज्ञान दोनों से साथ कर्म और ज्ञान दोनों से दोनों पे ध्यान देना ज्ञान से तो साध मोक्ष है ज्ञान से साध देखे आपका मोक्ष मोक्ष है बात है समझ में और कर्म और ज्ञान ज्ञान करती है यहाँ पर उपासना क्यों शंकराचार्य के मत में ज्ञान का कर्म के साथ अनुष्ठान नहीं होता है शंकर मत में ज्ञान और उपासना में भेद है उपासना होती है सविशेष की देवता की और ज्ञान होता है निर्विशेष का कर्म और उपासना में क्या भेद है आएं? कर्म मतलब ये आइये देखो ज्योतिष को आदि ये सब क्या हो गए आदमी हो तो ज्योतिषोम ये सब कर्म हो गए और जहाँ मानसिक चिंतन होगा वो क्या हो जाएगी उपासना हो जाएगी मानसिक चिंतन क्या होगा उपासना मानसिक चिंतन तो उपासना होगा ये जो बाय वृत्त व्यापार जिसमें ज्यादा है वो सब कर्म है ये मतलब है बाय व्यापार जिसमे है वो कर्म है तो यहाँ पर कर्म ज्ञान दोनों से शाद्ध का वाचक दोनों से शाद्ध कौन है देवलोक अब उसका वाचक कौन सा शब्द है स्वर्गलोक शब्द का स्वर्गलोक शब्द का प्रसिद्ध देवलोक से अतिरिक्त अर्थ किया है तो प्रसिद्ध देवलोक कौन ध्रुव और सूर्य का मध्यवर्ती ध्रुव और सूर्य का मध्यवर्ती। जो विष्णु पुराण का वचन बताया था ना तो प्रसिद्ध देवलोक से अतिरिक्त बहिराज अर्थ किया है कहने का मतलब ये है की मतलब जो पौराणिक जनसमत रूढ़ी स्वर्ग शब्द की है तो वह पौराणिक तो जन्मसमत स्वर्ग शब्द की रूढ़ी जिस अर्थ में है शंकराचार्य ने वही अर्थ किया या उससे भी नर्च कर दिया नर्च कर, कर दिया है ना आप वो जरूरत नहीं किया है ना क्योंकि जब कोई भगवान की चर्चा नारायण की चर्चा कोई करे तब वही करना चाहिए अभी वैसा कोई प्रसन्न नहीं है ना कह सकते उस मतलब क्या है की सत्यलोक है ना लगाइए है तो वही बात एक ही कि प्रसिद्ध देवलोक से अतिरिक्त बैराज अर्थ किया है लग जाएगा तो शंकराचार्य ने भी रूडी नहीं मानी देखो स्वर्ग शब्द की यदि कहना चाहे कि स्वर्ग शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है सूर्योकोर्वर्ती लोकत्व शब्द का प्रवृत्ति निमित्त मतलब शब्द की प्रवृत्ति का हेतु शब्द की प्रवृति का हेतु शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त मतलब शब्द की अर्थ बोधकता शक्ति का निमित्त शब्द की अर्थबोधकता शक्ति का कोई भी शब्द अपने अर्थ का बोध कराता है तो शब्द की शब्द में कौन सी शक्ति होती है अर्थ अर्थबोधक शक्ति अर्थ अर्थ का बोधक कौन होता है शब्द तो अर्थ अर्थबोधक तो रहेगा तो अर्थ अर्थबोधक तो रूप शक्ति या अर्थ अर्थबोधक शक्ति तो किसकी होगी शब्द की तो शब्द की अर्थ अर्थबोधकत्व तो शक्ति का निमित्त है अब देखना घट शब्द घट अर्थ का ही बोध कराता है घट शब्द पट अर्थ का बोध कराता है क्योंकि घट शब्द की अर्थबोधक है किसमें तो यहाँ पर प्रवृत्ति ने एक मिनट प्रवृत्ति निमित्त का अर्थ हमने क्या बताया अर्थबोधकता शक्ति का अर्थबोधकत्व शक्ति का निमित्त प्रवृत्ति निमित्त अर्थ है अर्थबोधकत्व शक्ति का निमित्त अर्थबोध अर्थबोधक मतलब अर्थस्त बोध का अर्थ का बोधक कौन होता है शब्द तो अर्थबोधक रहेगा शब्द में और अर्थबोधक है आप तो अर्थबोध तत्व शक्ति अर्थबोधक अर्थबोधक अर्थबोधक शक्ति किसकी है शब्द की है तो अर्थबोधक शक्ति का निमित्त क्या है अर्थबोधकत्व शक्ति का निमित्त क्या है समझो अर्थबोधकत्व शक्ति का निमित्त अर्थात प्रवृत्ति निमित्त अर्थात अर्थबोध कर तो शक्ति निमित्त अर्थात प्रवृत्ति निमित्त तो घट शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या है घटत्व घट शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या है घटत तो। वो पट में है नहीं। तो मतलब घट शब्द का प्रवृत्ति निमित्त घटत्व जिसमें है घट शब्द उसी अर्थ का बोध कराएगा। पट शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या होगा होगा पटतर प्रवृत्ति निमित्त क्या होगा पटत तो तो पट शब्द का प्रवृत्ति निमित्त पटत में होगा पट सब उसी अर्थ का बोध कराएगा हाँ हाँ। डंडा शब्द का प्रवृत्ति निमित्त तो जी अर्थ में होगा दंड शब्द उसी अर्थ का बोध कराएगा तो शब्द की अर्धबोध तत्व शक्ति के निमित्त को क्या कहते हैं प्रवृत्ति निमित्त कहते हैं तो देखो तो यहाँ पर यह बताया गया कि शंकराचार्य ने भी ये स्वर्ग लोक शब्द का अर्थ बैराज किया है मतलब प्रसिद्ध देवलोक से अतिरिक्त अर्थ किया है इसका मतलब रूढ़ी उनको भी मान्य स्वर्ग शब्द की देवलोक में रूढ़ी उनको मान्य नहीं है नहीं। तो अब यहाँ पर जो सिद्धांति से विपरीत शंका करने वाला व्यक्ति कहता है क्या यदि वो कहना चाहे की स्वर्ग शब्द का प्रवृति निमित्त है सूर्य लोकवर्ती लोकत्व सूर्लोक उर्धवर्ती लोकत्व जिसमें रहेगा वही स्वर्ग शब्द का अर्थ होगा सूर्योक से उर्दवर्ती लोक में? या विराज पद में है तो विराज मतलब का क्या मतलब है वो तो सूर्योक से उर्धवर्ती लोक है ना सूर्योक से उर्धवर्ती लोक क्या है आपका बहिराज्य तो उसमें क्या रहेगा सूर्योक उदवर्ती लोकत्व इसलिए स्वर्ग शब्द का विराज अर्थ होता है यदि कोई कहना चाहे तो यहाँ तक कहा तो सिद्धांति का तो मोक्ष स्थान भगवत लोक में भी है मोक्ष स्थान मतलब का नहीं सूर्योक लोक लोककत लोक तो किसी ने कहा कि विराज पद में है इसलिए स्वर्ग का अर्थ विराज हो गया यह कहता है तो भगवत धाम वर्ष नहीं हो सकता है तो सिद्धांती कहता है कि वह प्रवृत्ति निमित्त भगवत लोक में भी है क्यों सूर्य लोक से ऊर्धवर्तीलोक भगवत लोक है तो वह सूर्योक उद्धवर्ती लोककत भगवत धाम में भी है इसलिए मोक्ष स्थान में भी है इसलिए वह लोक भी स्वर्ग शब्द का अर्थ है कौन भगवत धाम तो मोक्ष शब्द के ध्यान देना स्वर्ग शब्द के अर्थ कहीं भगवत लोक करना कहीं पर मोक्ष करना भगवत लोक कहीं पर भगवत लोक में प्राप्त होने वाला मोक्ष ये देख लेना स्वर्ग लोके ये पहले मंत्र आ चुका है इस मंत्र में मुक्तों के वास स्थान का ही ग्रहण किया जाता है स्वर्गीय लोके न भयंकिंचन अस्थि आया था कि स्वर्ग लोक में कुछ भी भय नहीं है तो ये देवलोक में तो भय रहता है mm -hmm. ना वहाँ से पतन का भय रहता है और न तत्वत्व नचकेता कहता यम से न तत्वम स्वर्गलोक में तुम नहीं हो तो देवलोक में यम का प्रभाव है कि नहीं है भगवत नाम में नहीं है तो इसलिए मुक्तों का वास स्थान ही लिया जाता है न तत्व ना जरिया भी भेटी और वहाँ कोई हाँ चलिए इस मंत्र में मुक्तों के स्थान का ही ग्रहण किया जाता है स्वर्गलोक का अमृतत्व वजनते इस मंत्र में परम पद प्राप्त करने वालों को अमृत की प्राप्ति कही गई है स्वर्ग लोग का अर्थ है की यहाँ पर स्वर्ग लोग में निवास करने वाले अमृतत्व वजनते करते हैं कि मोक्ष को प्राप्त करते हैं या जन्म जरा मृत्यु जन्म और मरण के अभाव को प्राप्त करते हैं तो जन्म और मरण का अभाव कहाँ अम्रिछ। पर होता है हाँ अमृत करते हैं यहाँ पर मोक्ष ठीक है जन्म मृत्यु का भाव अर्थ कलो अथवा मोक्ष कलो इस मंत्र में परम पद प्राप्त करने वालों को अमृत की प्राप्ति कही गई है अध्यात्म शास्त्र में अमृत शब्द का मोक्ष अर्थ होता है तो स्वर्ग लोक में निवास करने वाले मोक्ष प्राप्त करते हैं तो मोक्ष प्राप्ति देव लोक में होगी नहीं इसलिए हो यहाँ पर भगवत धाम अर्थ हो जाएगा चलिए अजीरे ताम अमृता नाम यहाँ पर अमृत शब्द मुक्त का बोधक है अमृत शब्द किसका बोधक है मुक्त का बोधक है देख लो एक, एक उन्तीस अजीर ताम अमृता नाम पेश तैतीस है जरा मरम अजीर ताम कर कि जरा से रही थे और ये मरण का उपलक्षण है तो अजीरताम कर जाएगा जरा मरण से रहित अमृता नाम कर आत्मा जरा मरण से रहित मुक्त आत्मा अभी तक अमृत शब्द किसका बोधक आया था कहीं आपका बोधक आया था मुक्त चलिए अजीरताम अमृता नाम यहाँ पर अमृत शब्द मुक्त का बोधक है किसका बोधक है आपेक्षिक अमृतत्व को प्राप्त करने वाले देवों का बोधक नहीं है क्षिक अमृतत्व प्राप्त करने वाले देवों का बोध बोधक अपेक्षिक अमृतत्व है? मैंने देखो अभी इसमें आ, आ चुका है क्या तटोमया नाच केत चित्तो अनितय द्रव्यी प्राप्तमान प्राप्तमानश्मी नित्यम पहले ही से देख लो यहाँ पर मया है ना मंत्र में मैंने ब्रह्म प्राप्ति के साधन ज्ञान को उद्देश्य करके अनित्य इष्ट का आदि द्रव्यों से नाचकेत अग्नि का चयन किया इष्ट का मतलब लगाइए मया अनित्रव्यता अग्निता नाचकेता अग्नि अनित द्रव्य ही मया अनितयी द्रव्य ही नाचकेता अग्नि चिता मैंने अनित्य द्रव्यों से अनित्य इष्ट का आदि द्रव्यों से नाचकेता चिता नाचकेत अग्नि का चयन किया और तथा उससे नित्यम प्राप्तवान असमी उससे नित्य को प्राप्त किया नित्य को प्राप्त किया मतलब मोक्ष के साधन ज्ञान को प्राप्त किया मोक्ष के साधन ज्ञान को बात ऐसी है ना कि यह नाचकेत तगनी का चयन किया तो उससे सीधे आपको मिल जाएगा मोक्ष ज्ञान द्वारा मिलेगा ज्ञान तो नाचकेत अग्नि का चयन किया उससे नित्य को प्राप्त किया या कह सकते हैं नित्य मोक्ष को प्राप्त किया दो वर्ष हो सकते हैं ज्ञान द्वारा नित्य मोक्ष मोक्ष को प्राप्त किया अथवा उसने नित्य मोक्ष के साधन ज्ञान को प्राप्त किया तात्पर्य देखिए तो अब देखना यहाँ पर बात क्या है कि उसमें मोक्ष में भी उपयोग हुआ कि नहीं हुआ कर्भ का तो मतलब क्या है कि जो प्रसंग चल रहा है वो मोक्ष का प्रसंग चल रहा है ना तो जब मोक्ष का प्रसंग चल रहा है तो इसलिए वहां पर स्वर्ग शब्द मोक्ष का ही बोधक होगा ऐसा बताने में तात्पर्य है चलिए या ऐसा समझना नाचकेत अग्नि के द्वारा प्राप्त को नाच आगे देखना अब अयम तिथि शताम पारम नाचकेतम सके मही अ देख लो पहले और ब्रह्मविद्या के अंग भूत ब्रह्म विद्या अंग क्या है नाचकेत अग्नि मंत्र में नाचकेतम है नाचकेतम सके मही नाचकेतम करते नाचकेत अग्नि वो क्या है ब्रह्मविद्या की अंग ब्रह्मविद्या की अंग नाचकेत अग्नि से प्राप्त कौन प्राप्त परमात्मा तो तिथि शताम कर ते की संसार समुद्र से पार जाने के इच्छुक जनों का अभयम पारम अभयम करते भय रहित पारम करते तीर भय रहित तीर है सके में ही हम उसकी उपासना करते हैं दोबारा समझो नाचकेतम करते हैं नाचकेत अग्नि से प्राप्त परमात्मा नाचकेतम का क्या है नाचकेत अग्नि से, से प्राप्त परमात्मा तिथिर तिथिर शाम संसार समुद्र से पार जाने के इच्छुक जनों का अभयम पारम भय रहित तीर भय रहित तीर कौन है परमात्मा जैसे कोई व्यक्ति तीर पर जाना चाहता है तो तीर कौन है परमात्मा, परमात्मा। तो अगर किसी तीर को खोजता है ना व्यक्ति अगर के स्थान में क्या किनारा तक, दूसरा किनारा दूसरा तक तो संसार समुद्र से पार जाने का इच्छुक का किनारा क्या हो जाएगा परमात्मा, परमात्मा। यहाँ पर नाच अच्छा और सके मई का उसकी उपासना करने में समर्थ है उपासना करने में समर्थ हाँ सीधा सीधा इसका क्या अर्थ होगा नाचकेत अग्नि का अंग नहीं ब्रह्म विद्या के अंग नाचकेत अग्नि से प्राप्त पर ब्रह्म संसार समुद्र से पार जाने के इच्छुक जनों का भय रही तीर है और हम उसकी उपासना करने में समर्थ हैं। मतलब तीर की उपासना करने में हम समर्थ हैं ऐसा एक साथ कर सकते ऐसे यहाँ पर नाचकेत अग्नि के द्वारा प्राप्त पर ब्रह्म ही कहा गया इन दो मंत्रों में एक ऊपर आया था ना एक दो दस और एक तीन दो यहाँ पर नाचकेत अग्नि के द्वारा प्राप्त परब्रम्ह ही कहा गया है देवलोक नहीं कहा गया अतः इस प्रकरण में स्वर्ग शब्द पुराण प्रसिद्ध स्वर्ग का बोधक नहीं है पुराण प्रसिद्ध स्वर्ग का बोधक इसका बोधक होगा मोक्ष का नान्यम तस्मान नक्षकेता वर्णते उस कारण नचकेता अन्य फल का वर्ण नहीं करता है नचकेता ब्रह्म से अतिरिक्त फल को नहीं चाहता तो जब ब्रह्म से अतिरिक्त फल को नहीं चाहता है तो बिनाशी देवलोक की प्रार्थना कर सकता है क्या अतः उसके द्वारा बिनाशी देवलोक की प्रार्थना संभव नहीं है बिनाशी देवलोक की प्रार्थना क्यों संभव नहीं क्योंकि वो अच्छा वह वैराग्य सम्पन्न मुक् है अतः इस प्रकरण में स्वर्ग शब्द मोक्ष का ही बोधक है कितना देखो